थर्वेदिया मंडु के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय मंत्र में विचार कर रहे थे जिसमें आत्मा का प्रथम पाद के बारे में विचार हो रहा है जागरित स्थानो बहिष्प्रज सप्ता एकोन विंस मुख सूलभुग वैश्वानरह प्रथम पाद ऐसे कहा गया तो इसमें वैश्वानरह ये शब्द का अभी तक ये व्याख्यान हुआ जो कि छांदो के, के उपनिषद में अग्निहोत्र प्राण अग्निहोत्र प्रकरण में वैश्वानर विद्या कह करके जिसका कथन हुआ है वही वैश्वानर का ये सात अंग दिखा करके वैश्वानर अर्थात इसका व्याख्यान हुआ अभी छांदो के उपनिषद में वैश्वानर का इस प्रकार व्याख्यान हुआ किंतु यहाँ वैश्वानर का क्या वही अर्थ है सप्तांग विषय में वैश्वानर का सप्तांग जैसे छांदोग्य में कहा गया ऐसा कहा दिया गया तो सप्तांग को लेकर के यहाँ भी जो वैश्वानर शब्द है ये क्या वही छांदोग्य वाला वैश्वानर शब्द अथवा यहाँ इसका कुछ अर्थ अलग है इसके लिए अभी विचार आरम्भ करते हैं। इदानी वैश्वानर शब्द से विश्व विषयत्व विशी अच्छा कल पाठ में हमने बताया था कि तन्मात्रा और स्रोत्र ग्राह्य जो गुण होते हैं और जो द्रव्य होते हैं ये तीन अलग अलग दो कल और थोड़ा इतना समय नहीं मिला एक जगह में और एक वाक्य मिला कि नहीं भूतांतर प्रवेशम बिना स्थूल तुम लगते अर्थात जो भी स्थूल है वो भूतांतर प्रवेश हुआ है ऐसे मानना पड़ेगा और जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं ये स्थूल है अर्थात मानना पड़ेगा ये भी पंचीकृत है द्रव्य जो है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये तो पंजीकृत है ही जो हम ग्रहण करते हैं किंतु उसमें होने वाला जो गुण है रूप रस गंध स्पर्श ये रूप रस गंधस्पर्श शब्द ये भी पंचीकृत है अथवा अपंकृत है इसका विषय में और थोड़ा आगे छुट्टी है उस छुट्टी में हम थोड़ा और अधिक खोजेगा हम स्वयं नहीं इसको खोज करके पढ़ करके जाकर के महाराष्ट्र से नहीं पूछ पाएगा महारे श्री कहे तुम देखा तो सब चीजें आ जाती पूछ तो ये थोड़ा पंकी होगा तो हम पहले खोज करके पढ़ेगा उसके बाद महाराज से निर्णय करके फिर बताएगा तन मात्रा वो शुद्ध है तो हाँ उस उसमें तो कोई विवाद नहीं क्या द्रव्य हो जाए पंचीकृत तो होने से द्रव्य होगा ये दोनों पक्का है किंतु ये जो ग्राह्य गुण होते हैं ये क्या है क्योंकि वेदांति लोग कहते हैं कि गुण द्रव्य से भिन्न नहीं है तादात्म्य संबंध से रहता है तो गुण द्रव्य से कुछ अलग पदार्थ नहीं है मतलब जैसा द्रव्य पंचीकृत हुआ है ऐसे गुण भी पंचीकृत वेदांति मानेंगे न्याय किंतु तो किन्तु ऐसे नहीं मानते है वो कहते हैं गुण भिन्न पदार्थ है द्रव्य भिन्न पदार्थ है तो उनका मत अलग है तो वेदांती जैसे कहते हैं कि ये भी स्थूल है किंतु तो थोड़ा और निश्चय कर लेना पड़ेगा अर्थात गुण भी पंचीकृत है वेदांत मत में ऐसा तो थोड़ा किंतु तो निश्चय कर लेना पड़ेगा इसको अच्छा आगे टीका में प्रथम पंक्ति में इदान वैश्वानर शब्द सेकृत विषय विश्व विषयत्व विषधयति यहाँ मंत्रम है वैश्वान प्रथम पाद तो वैश्वानर शब्द ये क्या वही विश्व है विश्व विश्वअर्थत व्यष्टि वैश्वानर अर्थात समि तो वैश्वानर शब्द जो मंत्र में कहा गया है ये क्या वही विश्व है जो कि प्रत्येक जीव वैश्वान शब्द से प्रकृत विश्व विषयत्व विषधयति अर्थ मांडुक्य मत में जो वैश्वानर है।, है वो ही विश्व है तीन नंबर टिप्पणी इसको कहते हैं इति प्रकृत अनेक समस्त्यात्मना ईश्वरत्व विवक्षित सूचयति जो विश्व है वही समष्टि है वही वैश्वानर है अर्थात जो विश्व है वही समष्टि समष्टि वो वैश्वानरह है वो हिरण्यगर्भ है वही ईश्वर है वो ही अर्थात मांडुक्यो का दृष्टि से बेष्टि समष्टि में कोई अंतर नहीं है ये केवल बुद्धि की कल्पना की हम बेष्टि है जब एक शरीर में तादात्म्य कर जाता है तो फिर बेष्टि हो जाता है तो वास्तविक मांडुक्य का दृष्टि में बेष्टि समी भिन्न नहीं है अच्छा विराट किस में आता है विभाग विराट विराट विराट ये समष्टि यही जो वैश्वान कहते हैं ये विराट है भाष्य भा, में स्थूलभोग हो गया था विश्वेशम नाम अनेकधा नयनाद वैश्वानर विश्वेशम नाम ये समान अधिकरण है अर्थात तो सर्वेशा न सर्व विश्व सर्व सारे नरो का अनेक नयनाद अनेक प्रकार से उनको चलाता है अनेक प्रकार अनेक कथा अनेक प्रकार है क्यू सभी का संस्कार अलग है सभी का कर्म अलग है इसलिए सभी का कर्म फल भी अलग होगा भोग अलग होगा इसलिए अनेक कथा नयनात वैश्वानरह विश्वेशम नायणाम अनेक कथा नयनाथ तो विश्व विश्व विश्वेश्याम नयनाथ वैश्वानरह इस प्रकार की हो गया सभी को अलग अलग मार्ग में ले रहा है टीका में कर्मणी ष्ठी जो दिया ना विश्वेशम नी है ये कर्मणी ष्ठी उस वाक्य में क्रियापद क्या है विश्वेशम नयोनाथ वैश्वान उस वाक्य में क्रियापद क्या है नयोनाथ तो नयन क्रिया का कर्म हो गया किस को ले रहा है कहते नरों को विश्वेशम नारायण तो विश्वेशम नारायण तो में जो षष्ठी हुआ ये कर्म ष्ठी के सूत्र से होगा कर्त कर्मणो कृति तो ये कर्मी ष्ठी अर्थात तो ये कर्म है विश्व चे विग्रह दिखा दे तो जो विश्व है वही नर है निपातना पूर्व पद से दीर्घता तभी विश्व नर हुआ तो विश्व नाहा बहुवचन कर दिया विश्व चौते नराश्चय थी विश्वा ना तो नहा विश्वा नरा कैसे कर दिया अब विश्व नरा होना चाहिए ना नाह तो बहुवचन कर दिया नहीं तो होना चाहिए विश्व नर तो बहुवचन है न विश्व चौते नराशयती बहुवचन कर देने से यहाँ विश्व नहा होना चाहिए अब विश्व नरा कैसे कर दिया इसलिए कहते निपातनाथ पूर्व दीर्घता तो निपातनात्ति चार नंबर टिप्पणी देते हैं असंज्ञा तो अभिप्राएण इदम अर्थात यहाँ निपातन से दीर्घ करना पड़ेगा अगर विश्वा शब्द संज्ञा नहीं होगा तो अगर इसको संज्ञा मानेंगे तो नरे संज्ञायाम इति ये सूत्र है नरे संज्ञायाम विश्व से बसुराटो हो नरे संज्ञायाम विश्व को दीर्घ हो जाएगा पर में बसु अथवा राट रहेगा तो आगे कहते हैं नरे नर शब्द उत्तर पदर रहेगा तो विश्व को दीर्घ हो जाएगा किंतु संज्ञा में तो विश्व नर होकर के संज्ञा होने से दीर्घ हो जाएगा तो विश्वानर हो जाएगा तो विश्वानरह एवं वैश्वानर इस प्रकार के विग्रह होगा तो जो विश्वानर है वो ही हो गया तो उसको वैश्वानर क्यों कहा जाएगा क्योंकि सारे मनुष्यों को वो लेता है अपना कर्म फल प्राप्त करवाता है टीका में बिश्वान, नरान विश्वान्रान व्यवस्थितान प्रति धर्मा धर्मर्मकर्मासारेण सुखदुखादी प्राप्ण अयम कर्मफलदाता वैश्वानरश्द नरान सारे मनुष्यों को व्यवस्थितान ये मनुष्य सब से भोक्ताूपेण व्यवस्थित है अर्थिक कर्मफल भोग कर्ण है उनके प्रति अनेकधा अनेकधा अर्थात धर्म अधर्म कर्म के अनुसार अनेक प्रकार से उनको लेता है क्या कराता है सुख आदि प्राप्ण सुख दुख उनको प्राप्त करवाता है जिसका जैसे धर्म है अधर्म है कर्म है उसी मुताबिक सुख दुख प्राप्णार्थ प्रापणर्थ अर्थात प्रापण प्राप्त करवाने वाला वही हो गया नयनाथ लेता है अयं कर्मफलदाता वैश्वानर शो ये कर्मफलदाता है अर्थात ये वैश्वानर अर्थात समष्टि समष्टि व्यष्टिओं को कर्मफल देता है अथवा दूसरे प्रकार के विग्रह विश्वस इति विश्वानर स एव वैश्वानर विश्व है अर्थात तो वही सब है और वही नर है पहले कहता था कि विश्वेशम नारायणाम नयनात् वैश्वानर अर्थात व्यष्टि जीवों को सब अपना कर्मफल भोग करवाता है ये समष्टि व्यष्टि समष्टि को थोड़ा भेद दिखा करके कहें अभी कहते हैं कि विश्वश्चय नरश्चित विश्वानर अर्थात वही एक ही, था था था था वो ही है वो सारे मनुष्य वही है विश्वानर तो अर्थात कोई भी व्यस्टि समष्टि से वास्तविक भिन्न नहीं है व्यष्टि अलग अलग दिखते हैं ये किंतु कोई वो समि से भिन्न नहीं है इसलिए वो जो समि है वही सब नर अर्थात सारे मनुष्य वही समि ही है विश्व सव नर इति वो नर एक है किंतु वही विश्व है अर्थात सारे मनुष्य वही है स एव वैश्वानर स्वार्थ में तद्धित हो गया अर्थात प्रज्ञादि से अर्ण हो जाता है तो जो विश्व है स एव वैश्वानर आगे दे दिया स्वार्थे तद्धित तद्धित अर्थात अण प्रत्यय प्रज्ञादिभ्य वो सूत्र से स्वार्थ में अण होता है अर्थात जो विश्वान रह सव वैश्वानर जैसे राक्षस वायस व दीति रक्ष एव राक्षस जिसको रक्ष कहा जाएगा वही अण हो करके राक्षस इस प्रकार की जो वय है वयस वही वायस वायस पक्षी वहाँ स्वार्थ में अण होता है तो इसी प्रकार यहाँ जो वही विश्वेचति विश्व नर है वो ही वैश्वानर हुआ अर्थ हैर सभी मनुष्यों को लेता है वो लेता है अर्थात कर्म भोग करवाता है थोड़ा सा भेदभावना रख करके कहा गया यहाँ किंतु त तो विश्व स नरस्य अर्थात वो सब है और वही नर है सब है सब कौन है कहते सभी नर जितने सारे व्यष्टि नर दिखते हैं वो कौन है कहते वो नर नर अर्थात वो समि नर विश्व शब्द से व्यष्टि नर नर शब्द से समष्टि नर जितने सारे व्यष्टि नर दिखते हैं वो सब समष्टि नर ही है व्यष्टि नर के लिए शब्द है विश्व समष्टि नर के लिए शब्द है नर अर्थात जितने सारे व्यष्टि दिखते हैं वो सब समी ही है तो समी को कहते हैं समी वही हो गया जो विराट वाले वाले में में दूसरे समानाधिकरण। हाँ तो इसलिए थोड़ा भेद रख करके उसमें कहा है? इसमें बिल्कुल वही समानाधिकरण कर दिया भाष्य में यदा विश्व नरशि विश्वान रह विश्वान रह एवं बैश्वानर समानाधिकरण करके बिल्कुल दो नंबर में अच्छा हाँ। आगे ठीका में कथम विश्व नरस्ती विग्रह थे इस प्रकार विग्रह कैसे दिखा दिए जागृत नाणाम अनेकत्वात तादात्म्य अनुभूपते ये व्यष्टि नर अनेक दिखते हैं अब कैसे सभी ये तादात्म्य करवा दिए अर्थात समी नर के साथ विराट के साथ सभी जो व्यष्टि दिखते हैं वो सब वही समि ही है इस प्रकार के कैसे दें क्योंकि नराणाम अनेकत्वात तो जागृत अर्थात दिखता है साक्षात दिखता है जागृत ये विद्यमान होता है मतलब विद्यमान होने पर जागरता जो मनुष्य है बेस्टी है ये अनेकत अनेकत्वात तो अनेक होने से तादात्म्य अनुपत्य विगृहते विग्रह क्रियते विग्रह विग्रह क्रिय सात नंबर टिप्पणी उसको कहते हैं तादात्म्य सिद्धांती उसका उत्तर देता है तद अभिन्न से तद अभिन्न भिन्नत्व न्याय न तद अभिन्न से तद अभिन्न से अभिन्न होगा जो उससे अभिन्न होगा उसे अभिन्न से भी अभिन्न होगा जैसे कहते हैं कि एक किलो बटकरा रखा और किसी को दो किलो सब्जी लेना है वो क्या करेगा और एक किलो सब्जी वजन कर देगा तभी तो वो जो सब्जी एक किलो वजन कर दिया वो बटकरा के साथ बराबर हुआ हुआ? अभी वो एक किलो सब्जी को बटकरा के साथ मिला करके डाल देगा अभी वो दो किलो हो गया कहते हैं कि ये जो सब्जी वजन किया ये एक किलो के साथ बराबर हुआ वो सब्जी अभी वो सब्जी से बाकी जिसको वजन करेगा वो भी बराबर होगा तो तद न, तद अभिन्न अभिन्न के साथ अभिन्न क्योंकि यहाँ तो सब अभिन्न ही हुए देखे था ना एक्वेल टू बी और b इक्वल टू सी तब क्या होगा c हो जाएगा इसी प्रकार कोई भी न रह समष्टि के साथ बराबर है एक न समष्टि के साथ बराबर हुआ दूसरा बस्ती भी समष्टि के साथ बराबर है इसलिए ये दोनों व्यस्ती समष्टि के साथ बराबर है इसलिए सारे व्यस्टि समष्टि ही हो गए अर्थात कहीं वास्तविक कोई भेद नहीं रहा ये समानाधिकरण करके ये मुख्य मत है नहीं रहेगा। रहे इति इस प्रकार पूर्व पक्षी कहता है कि तो जाग्रत अर्थात दिखता है तादात्म्य अनुपत्ति रहती सिद्धांत कहता है कि भाष्य में सर्वपिंडात्मा सर्व अन्य स विराट वैश्वान सारे पिंडात्मा सारे पिंडात्मा भी अन्यत्वा पिंडात्मा सारे बेस्टी आत्मा के साथ वो अनन्य है किसी से वो भिन्न नहीं है तो किसी से भिन्न नहीं है तो परस्पर से परस्पर में अर्थात एक ही हो जाएंगे आगे टीका में या थोड़ा तो आगे टीका में पाठ संशोधन करना है सर्वम दिया है ना वो बिंदी कट जाएगा उसमें संशोधन नहीं हुआ हुआ होगा टीका में सर्व आगे हाईफेन होगा सर्व पिंडात्मा टीका में पंचम पंक्ति का अंतिम में सर्व पिंडात्मा एक पद है वहां सर्वम पिंडात्मा दे दिया सर्वम नहीं होगा ना पिंडात्मा के साथ पिंडात्मा पुंगलिंग है तो सर्व पिंडात्मा एक पद हो जाएगा तो सर्व के आगे कर दीजिए सर्व पिंडात्मा समष्टि रूप विराट उचित पिंडात्मा तो बेस्ट सारे व्यष्टि ये समष्टि ही है विराटी है तो कोई भिन्न नहीं है तेन आत्मना विश्वेशम अन्यवाद तेन आत्मना अर्थात तो विराट आत्मना विश्वेशम अन्यवाद अर्थात तो समष्टि रूप से सारे व्यस्टि अनन्य है अर्थात व्यष्टि व्यस्टि में कोई भेद नहीं है सब एक ही है समी और भिन्न नहीं है सब विश्वेश अन्यवाद यथोक्त सामस सिरित अर्थात जो मुख्य सामनाधिकरण ये भी सिद्ध है ये वास्तविक मुख्य मत है <coughs> अच्छा आगे पूर्व पक्ष कहता है विश्वस्य तैजसा भाष्य में कह दिया कि सर्वपिंडात्मा अन्यवाद स प्रथम पाद स अर्थात स वैश्वानर वो वैश्वानर प्रथम पाद ये प्रथम पाद है पूर्व पक्षी शंका करता है कि विश्व टीका में विश्व से तैजसाद एव तथम्युक्तम कार्य से तु पश्चात भावित उचित आशंक्य आह विश्व विश्व कहाँ से आएगा तैजस से आएगा तो होने से तैजस का प्राथम्य होना चाहिए क्योंकि पहले तैजस है विश्व तो बाद में आया तो पूर्व कहता है कि विश्व से तैजसाद उत्पत्ते यहाँ आठ नंबर टिप्पणी तस् है वो के ऊपर आठ नंबर टिप्पणी उस पुस्तक में आठ नंबर टिप्पणी नहीं होगा विश्व के ऊपर था अच्छा तस् है ठीक है तस् कहने से वो विश्वस्य थोड़ा बड़े मारे जी कहाँ रखे हैं देखना अर्थ तो वही आ गया तो हम लोग यहाँ काट करके तस् के ऊपर रखे हैं ठीक है देख करके बता देंगे कब तो तस्य है तस्वीस्य विश्वस्य प्राथम्यम युक्तम सिद्धांत कहता है कि नहीं पूर्व पक्ष कहता है की तैजात न के ऊपर नहीं रहेगा तस् तो अर्थात तैज अलग हो गया श्वस्य तैजसा उत्पत्ते तैजस हाँ हाँ वह नहीं रहेगा ठीक है तस्य अर्थात तस्य तस् तैजस प्राथम्युक्तम तैजस प्रथम होना चाहिए क्यों कार्य सेतु पश्चात भावित्व कार्य जो है विश्व वो तो बाद में आएगा तस्य यहाँ तस्कार विश्व नहीं है तेजस है कार्य सेतु पश्चात भावित्व उचित आशंक्य इस प्रकार आशंका करके आह उत्तर देते हैं दिया है। विश्व्य आक्षेपिप्राए आह तस्ती अर्थात तैजस से प्राथम्य क्यों आठ नव टिप्पणी देखिए क्या कहना चाहता है सिद्धांति अगर आप तैजस को प्राथम्य कहेंगे प्राजोपि तो प्राथम्य कई मुक्ति का सिद्धम फिर तो प्राज्ञ में जाना चाहिए प्राज्ञों को प्रथम कहना चाहिए hey, तो ये बात आएगा तो पूर्व पक्षी यहाँ पूर्व पक्षी का ये वाक्य है अर्थात तो पूर्व पक्षी कहता है कि तेजस को प्राथम्य कहना चाहिए तो वहां पूर्व पक्षी का कोई हितैषी ही उसको स्मरण दिलाता है तेजस नहीं प्राज्ञ है और इसलिए प्राज्ञों को प्राथम्य कहना चाहिए तो वैश्वान रोग को आप कैसे प्राथम्य कह रहे हैं कार्य तो पश्चात भावितम उचितम जो कार्य है वो तो पश्चात भावी बाद में आने वाला है भाष्य में ए तद उत्तरपादादि उत्तर पादाधि गम्यस्थम्यम अश्यत पूर्वकवाद वैश्वानर पूर्वकवाद उत्तर उत्तरपाद का जो अधिगम होगा अर्थात तेजस प्राग्य इत्यादि का जो ज्ञान होगा वो वैश्वान के द्वारा ही होगा विश्व के द्वारा ही होगा विश्व का ज्ञान नहीं है तो तेजस का ज्ञान कैसे होगा पहले विश्व का ज्ञान होना चाहिए इसलिए अधिगम के लिए अधिगम अर्थात ज्ञान ज्ञान के लिए विश्व द्वार है द्वार होने से प्राथम्यम विश्व से प्राथम्यम टीका में प्रबिला या प्राथम्यम न सृष्टि अपेक्ष क्योंकि सृष्टि तो होकर के हमारे सामने में विद्यमान है हमको साधन क्या करना है हमको तो लय करना है तो लय पहले किसको करेंगे विश्व को, को करेंगे इसलिए विश्व का प्राथम्य रविलापन अपेक्षा प्राथम्य न सृष्टि अपेक्षा इसलिए विश्व को लय करना है जितना हमारा दिन भर का समय में विश्व लय हो जाए अर्थात तो बुद्धि ही चले तभी अर्थात बाकी ये सब बाह्य इंद्रिय न चले बाह्य इंद्रिय चलेगा तो विश्व हो जाएगा तो बाह्य इंद्रियों को न चला करके खाली बुद्धि को चलाए बुद्धि उसी में चलेगा जहां संस्कार है संस्कार अगर शास्त्र है तो आप इंद्रियों को बंद करके कमरे में चुप होकर के बुद्धि को शास्त्र में चला सकते हैं बुद्धि अगर प्रपंच में अधिक संस्कार किया है तो आप दरवाजा बंद करके कमरे में रहेंगे तो चलेगा तो प्रपंच चलेगा और थोड़ी देर के बाद फिर गेट खुल जाएगा प्रपंच ज्यादा समय चलने से बैठने नहीं देगा वो फिर लगाएगा कार्य में इसलिए शास्त्र का संस्कार जितना अधिक बने टीका में अध्यात्माधिदेव भेदम आदाय प्राग उत्तम सप्तांगम आक्षिपति अध्यात्म और अधिदेव इसमें भेद दिखा करके सप्तांगत्व पहले कहा अध्यात्म अर्थात जो विश्व और अधिदेव हो गया जो वैश्वानर वहां का आप सात अंग कहे जब वैश्वान का सात अंग कहे वहां वैश्वान अर्थात समष्टि का दिखाते हैं समष्टि हो गया अधिदैव तो अधिदैव का आप अंग वहां कहें किंतु वहाँ अध्यात्म का अंग अर्थात तो व्यष्टि का अंग ऐसा वहां नहीं कहे जिस चीज को आप सब गिनाये वहां वो तो सब समष्टि का था तो समि का वहां जब कथन होने का समय में कोई भी व्यष्टि उसको अपना अंग नहीं मानता है कोई व्यक्ति स्वर्ग लोग को अपना सिर मानता है ऐसा नहीं मानता है तो इसलिए यहाँ अभी पूर्व पक्षी का कथन है कि अध्यात्म अधिदेव में भेद ले करके आप पहले सप्तांगत्व का व्याख्यान किए जो प्राग उत्तम सप्तांगत्व सब, हो गया सप्तांगत्व उसको आक्षेपती पूर्व पक्षी उसका आक्षेप कर रहा है लेकिन में तो समान समास। ये तो विश्वानर जो बैश्वानर किया वहां समास कर दिया किंतु उससे पहले जो सप्तांग का व्याख्यान में जो हुआ था सिद्धांत अभी कहेगा उसको वास्तविक है कि इसमें कोई भेद नहीं है अर्थात ये बेष्टि का भी वही है क्योंकि बेष्टि बोल करके अलग और सत्ता यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे व्याख्यान करने का समय तो समष्टि बोल करके सप्तांग में कह दिया था उसके बाद वैश्वान व्याख्यान में उसको एक कहता है अभी पक्षी कहता है कि वहां कैसे आप विभाग कर दिए सिद्धांति कहेगा वहां विभाग नहीं है भाष्य में कथम अयम आत्मा ब्रह्म प्रत्येगात्म अशतुष्पात्ते दिवोकादी नूर्धादि मुर्धा, इति अयम आत्मा ब्रह्म जो आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार की वहां आप प्रथम मंत्र में कहे ना अयम आत्मा ब्रह्म ये द्वितीय मंत्र द्वितीय मंत्र है इति प्रत्यत्मो अश चतुष्पात् आगे आप अभी आत्मा का चार पाद का कथन करते हैं स्वयं आत्मा चतुष्पाद कभी आत्मा का चार पाद का कथन होना ये प्रकरण है चतुष्पात्व प्रकृत प्रकृति अर्थात प्रकरण प्रकरण अर्थात विचार्थम गृहित विचार के लिए जो ग्रहण किया गया अभी जब का आत्मा का चार पाद का विचार चल रहा है अब दिवलोकादि न मूर्धादि अंग कैसे होंगे ये व्यस्टिका तो ये पूर्व पक्षी का शंका है इसको टीका में स्पष्ट करते हैं ब्रह्मणी प्रकृत तस्य परोक्षे संकिते निराशा ब्रह्म अयम आत्मा इति प्रत्यकात्मा प्रकृत्य सौयत्मा चतुष्पाद चत तस् प्रक्रते दिवोकादीना मूर्धाद्यदुक्त तदयुक्त प्रक्रम विरोधाइ पूर्वपक्षी का जो मूलवाक्य है इसका स्पष्टीकरण देते हैं ब्रह्मणी प्रकृत क्योंकि प्रथम मंत्र में था सर्व ह्येत ब्रह्म तो आगे ब्रह्म अयमात्मा ये, ये द्वितीय मंत्र सर्व ये तत् ब्रह्म अयम ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्प तो ब्रह्म प्रकृत अर्थात प्रकरण के लिए उपादन जिसका आरंभ हुआ है तस्य परोक्षत्वे परोक्षते वो ब्रह्म परोक्ष है इस प्रकार के शंका होने से उसका निराश करने के लिए आपने कह दिए अयमात्मा आत्मा ब्रह्म अर्थात वो तो ब्रह्म परोक्ष नहीं है अयम अयम अर्थात हृदय देश को निर्देश करके अर्थात ये अपरोक्ष है ब्रह्म परोक्ष का निराश करने के लिए आप ब्रह्म अयम आत्मा इति प्रत्यत्मा को दिखा दिए और अभी प्रत्येगात्मा का फिर विचार आगे आरंभ कर दिया स्वयं आत्मा चतुष्पाद प्रकृत उसका प्रकरण आरंभ कर विचार के लिए ग्रहण करके स्वयं आत्मा आगे आप वाक्य कहे तो आत्मन चतुष्पादे फिर आत्मा का चार पाद ऐसा विचार आरंभ हुआ तस् प्रक्रांत है अर्थात इसका प्रकरण आरंभ हुआ तस्य तो तो तो अध्यात्म अध्यात्मस्या। अध्यात्मस्या। अध्यात्मस्या। अध्यात्मस्या। अध्यात्मस्या। अध्यात्मस्या तो जब अध्यात्म का यहाँ प्रकरणचल दिवलोकादीना मूर्धाद्यंग्य यदुक तदयुक्त अभी जो सप्तांग का विचार में अब दीवलोक आदि मुर्धा ये सब जो अंग कह दिए थे यद उत्तम वो जो कहा गया था वो समष्टि में कहा गया था समस्टि होता है आधिदैविकम अभी आप विचार आरंभ किए हैं अध्यात्म का तो अभी आधिदैविक का सप्तांग कह दिए और व्याख्यान करने का समय में चतुष्पाद जिसका कह दे ये अध्यात्म है तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है यद तद अयुक्तम जो आपने आधिदैविक का सप्तांग कहे थे अभी ये अध्यात्म में ये नहीं घटेगा युक्तम दो नंबर टिप्पणी तस्य मेथि विषयत्वेन विषयत् आधिदैव पर भाव तस्वर्था जो सप्तांग का कथन हुआ था ये आधिदैव पर अधिदव आधिदैव ने अधिद अधिद परम होने से अभी ये अध्यात्म के लिए ये प्रक्रम विरोध हो गया अच्छा, सिद्धांत इसका उत्तर देता है अध्यात्मात्म विरोध इति परिहर अध्यात्म और अधिदेव में कोई भेद नहीं है इसको को वैश्वान शब्द का व्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया था तो सिद्धांत कहता है कि कोई प्रक्रम विरोध नहीं है भाष्य में नैष दोष ये कोई दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है टीका में कहते हैं त्र हेतुमह अर्थात दोष नहीं है इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में साधिदविकमना चतुष्पावक्षित साधिदैविकपंचन आत्मना चतु साधी चतुष्पाव अर्थात देवता के साथ सारे प्रपंच अर्थात समष्टि ये इसी आत्मा के साथ ही ये सब समान है और वही चतुष्पात है अर्थात ये ये आत्मा से कुछ और अलग नहीं है अर्थात विश्व और ये नर ये एक ही हैं आत्मना जो भाषा में है आत्मना आत्मना अर्थात जिसका विचार के लिए आरंभ हुआ है किसका कहते हैं अध्यात्म का ये अध्यात्म जो है अधिदिक के साथ सारे प्रपंच के साथ ये अभिन्न है आत्मना सह ये सब एक ही है तो ये भिन्न नहीं है अर्थात बेष्टि समी एक ही है ये जो द्वितीय वक्त में कहा था सर्व ये तो प्रत्यक्ष हो गया उसका हाँ जो तो ब्रह्म अपरक्ष क्या ना ब्रह्म विषय में क्योंकि ब्रह्म कहने से हम ईश्वर को समझते हैं जो कि परोक्ष होता है ये तो हमको दिखता नहीं ये जो शास्त्रगत शंका मतलब शास्त्रगत जो संशय रहता है कि ब्रह्म तो परोक्ष ही होता है ये अभी शुद्ध का विचार नहीं है क्योंकि जो अभी अयम आत्मा ब्रह्म कहकर के जो सुन लिया बताने वाला बताया सुनने वाला जो शूल्या सुनने वाला को शुद्ध आत्मा का अभी ज्ञान नहीं है इसलिए अयम आत्मा कह करके जिसको वो समझ रहा है अभी किस को समझ रहा है कहते हैं उपाधिक रस्ते को समझ रहा है समझ रहा है उसका ये उपाधिक रस्ते के साथ उपाधिक रस्ते का उसको अनुभव भी है मैं कहने से जो वो समझता है तो इसके साथ वो ब्रह्म समान है अर्थात तो वो जो ईश्वर है वो समान है इस प्रकार की यहाँ अभी परोक्ष रूप से उसको खाली शास्त्र से कहा गया अभी उसका अनुभव कुछ नहीं है इसमें इस बारे में आपका मतलब और क्या शंकार है जो सर्वो है उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होगा जो कि शुद्ध ब्रह्म क्योंकि उस शुद्ध ब्रह्म इस शुद्ध आत्मा के साथ एक होगा अभी शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान नहीं है ना चतुष्पाद है। पढ़ रहा है ताकि चतुष्पाद कह करके ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है जो अभी उसको उपाधि ग्रस्त आत्मा का ज्ञान हो रहा है ये सब उपाधि तीन पाद है ये तीन पाद को हटाएंगे तो हटाने से जो शुद्ध होगा कहेंगे वो शुद्ध ब्रह्म के साथ एक होगा अब किंतु उसको परोक्ष ज्ञान कराने के लिए शास्त्रीय ज्ञान कराने के लिए पहले कह देते हैं कि ये दोनों में भिन्न नहीं किया अर्थात तो वो केवल शास्त्र से बैठा लगा अंदर में जो पहले भेद ज्ञान हमेशा रहता है उसको पहले हटा दिया गया वो दोनों एक ही हैं तो एक ही कैसे भेद पता चलता है तो उसी के कहते में भी ये अलग अलग पाद है में भी ऐसा ऐसा पाद है आप ओंकार का पाद को हटा दीजिए आत्मा का पाद को हटा दीजिए ये दोनों हट जाने से दोनों ही शुद्ध होंगे फिर वहां भी एक तो पता चलेगा तो आत्मा से ईश्वर को लेकर चतुष्पे तो से थे फिर चतुष्पाद कर जरूरत क्या है आगे तो व्याख्यान की जरूरत नहीं होगा अगर शुद्ध का ज्ञान हो जाएगा तो अच्छा ठीक टीका में आध्यात्मिक आधिदविक सहित प्रपंच से स्थूल पंचीकृत पंच महाभूत तत्कारत्मक अनेन आत्मना विराज प्रथम पाद आध्यात्मिक जो बेष्टि कह देते हैं आधिदैविक सहित से प्रपंच से सर्वस्व स्थूल दैविक आधिदैविक लेकर के अर्थात समष्टि प्रपंच सर्वस्व जो दृश्यम स्थूल पदार्थ होता है स्थूल जो स्थूल है वह पंचीकृत पंचमहाभूत और तत् तो कार्यात्मक का। पंच तो पंचमहाभूत हुआ और उसका कार्य कार्य अर्थात घटपट नदी पर्वत ये सब कार्यात्मक अनन आत्मना इस आत्मा के साथ किस आत्मा कहे के जिसका अभी प्रकरण चल रहा है विचार हो रहा है चार पाद कर वो कौन है कहते हैं विराजा बिराजा अर्थात वैश्वानर अर्थात वैश्वानर ही व्यस्टि है वही ही समष्टि है इसमें वेद नहीं है इसको फिर स्पष्ट करते हैं अनन आत्मना बिराजा बिराजा अर्थात वैश्वान प्रथम अर्थात सब कुछ स्थूल ये प्रथम में ही आ जाएगा विराट के अंतर्भुक्त सब हो जाएंगे तस्व सूक्ष्म अपंची पंच महाभूत तत्कार आत्मन हिरण्य गर्भा द्वितीय पादत्व तस्येव, तस्व तस्व आत्मन वही जो बैश्वान कहते थे स्थूल अवस्था में वही आत्मा का सूक्ष्म जब उसका सूक्ष्म लेंगे अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्य अपंचीकृत पंच महाभूत का जो कार्य है मनोबुद्धि इत्यादि हिरण्य गर्भा द्वितीय पाद तो जैसे ये वैश्वान विराट रूपेण प्रथम पाद हो गए सब स्थूल ऐसे हिरण्य गर्भ रूप से सब सूक्ष्म द्वितीय पाद हो जाएंगे अर्थात सूक्ष्म में भी ऐसे समष्टि बेष्टि में कोई भेद नहीं है तस आगे पाठ संशोधन करना है कार्य रूपताम त्यक्त कारण को काट देना है कार्य त्यक्त्वा इसमें संशोधन है तस्येव कार्य कार्यूपता त्यक्त्वा कारण रूपता अव्याकृत आत्मना तृतीय पाद तुम तस्व आत्मन जब कार्य रूपता को त्याग करके क्योंकि जो सूक्ष्म स्थूल होते हैं ये दोनों कार्य होते हैं इसको त्याग करके कारण रूपताम आपन से रूप में स्थित हुआ अव्याकृत आत्मना आग्याकृत वही ईश्वर है अव्याकृत आत्मना तृतीय पाद आत्मा का तृतीय पाद हो जाएगा तस्य तस्वत्म वही आत्मा का कार्य कारण रूपता विहाय कार्य रूप भी नहीं है कारण रूप भी नहीं है सर्वकल्पनाधिष्ठानतया स्थित सारे कल्पना का अधिष्ठान रूप से जो स्थित विद्यमान है अर्थात तो कारण ये भी कल्पित होता है जिस अधिष्ठान में कारण के आगे फिर कार्य आएंगे सूक्ष्म आगे स्थूल ये सभी जिस अधिष्ठान में कल्पित है सर्व सर्वकल्पना अधिष्ठानतया स्थित कया उसका स्वरूप है सत्य ज्ञानानंतान चतुर्थ पाद तम सत्य ज्ञान अनंत आनंद इस रूप से वो चतुर्थ वो सभी का अधिष्ठान है तो उसी में पहले कारण रूप कल्पित तो होता है कारण रूप विद्या अज्ञान माया ये पहले कल्पित तो होगा आगे फिर सूक्ष्म सुसुप्ति से जब उठते हैं पहले सूक्ष्म अहंकार आ जाता है आगे फिर इंद्रिय सब कार्य करने लगेंगे तो कारण विद्यमान है सुसुप्ति में तो फिर आ जाता है आगे तो जब ये समाधि होगा तो फिर ये कारण ही और विद्यमान नहीं रहेगा तो ये चतुर्थ अर्थात तूरीय अवस्था तो जिस समय में तृतीय पाद रहेगा उस समय में चतुर्थ रहेगा सभी का अधिष्ठान रहेगा जिस समय में द्वितीय रहेगा उस समय में तृतीय चतुर्थ रहेंगे जिस समय सूक्ष्म है, है कारण रहेगा जिस समय सूक्ष्म है हम स्वप्न देख रहे हैं कुछ मनोराज्य कर रहे हैं उस समय में कारण है नहीं है और अधिष्ठान तो अगर आगे आगे ऊपर ऊपर रहेंगे तो नीचे नीचे रहेगा नहीं रहेगा वो रहेगा और जब जागृत है तो जागृत में अभी सूक्ष्म है ना कारण है ना अधिष्ठान है चारों जागृत में सभी है तो तभी जागृत अवस्था में विद्यमान होकर के ही विचार करेगा तो यहाँ दिखा देंगे देखो चारों है अभी एक को हटा तो कहते एक को हटा देंगे कहेंगे इंद्रिय कार्य नहीं करेगा क्योंकि आप स्थलों को हटा दिए इंद्रिय कार्य नहीं करेगा अर्थात तो विचार करके फिर आगे ऐसा स्थिति को अनुभव कर लेना है इंद्रिय कार्य नहीं करता मैं हूं नहीं तो अगर आप द्वितीय पाद में जाएंगे तो इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे द्वितीय पाद में विचार नहीं हो पाएगा और तृतीय पाद में जब जायेंगे वहां चिंतन भी हो पाएगा वो भी नहीं हो पाएगा तो कारण रूप में चला गया तो इसलिए प्रथम पाद में ही सारे विचार होगा यही अर्थात सभी का द्वारा बनेगा आगे चलने के लिए इसलिए इसको प्रथम व्याख्यान किया जाता है पूर्व पक्षी कहा था अब क्यों विश्व का कथन पहले कर रहे हैं क्योंकि यहां से विचार होगा आगे जो अनुभव करना है एक एक वो अब विचार रहित होकर के स्वयं अवस्था को अनुभव करना है उस अवस्था में विचार नहीं चलेगा तो इसलिए प्रथम विश्व का व्याख्यान करते हैं अर्थात अभी तो चारों है इस प्रकार के जानना होगा जागृत अवस्था तो में तो जागृत में निर्णय में निश्चय नहीं होगा जागृत में केवल परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो आगे आगे चल करके समाधि प्राप्त करके चतुर्थ अनुभव करके फिर जागृत में जब आ जाएगा कहेगा हाँ भाई ये सब ठीक है तो वहां तो है कहते ना कुह के अंदर जब डुबकी लगा करके जाके जमीन स्पर्श करके फिर ऊपर में आके हाँ जमीन है तो इसी प्रकार के किंतु जब नीचे डुबकी लगा करके जाएगा उसमें पानी का अंदर कह पाएगा मैं अंदर जा रहा हूँ नहीं, नहीं।, नहीं कह पाएगा इसी प्रकार के है आगे तस्व तू कार्य कारण रूप विहाय सर्व कल्पना अधिष्ठान सत्य ज्ञान अनंत आनंदत्म चतुर्थपाद तदव आदायो उक्तेन प्रकारेण इष्टत्वाद् चतुष्पे वक्तमीष पूर्वपूर्वपे उतरोत्मलापनाया अनेन प्रकारेण अध्यात्म अधिदव और अभेदम आदाय उत्ते अध्यात्म अधिदेव को अभेद करके यहाँ कथन हो रहा है नहीं तो क्या होगा पहले आपको अध्यात्म को अधिदेव में लय करना पड़ेगा फिर अधिदेव को आगे आगे मतलब द्वितीय पाद में चलना पड़ेगा ये नहीं करके पहले कहा था एक ही प्रयत्नेन दोनों का अभिलापन करने मतलब विलापन करने के लिए एक ही प्रयत्न में अर्थात तो अध्यात्म अधिदेव ए? मतलब अध्यात्म अधिदेव अर्थात अध्यात्म हो गया व्यस्टि अधिदेव हो गया समष्टि ये दोनों को और यहाँ भेद करके नहीं ले रहे हैं अनेन प्रकारेण उन् प्रकारेण चतुष्पाद वक्तुम इष्टवात अभेद दिखा करके चार पाद कथन करते हैं अभेद क्यों दिखेते हैं पूर्व पूर्व पाद उत्तर उत्तर पादात्मना प्रभिलापनाथ पूर्व को स्थलों को पहले सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में इस प्रकार की प्रभिला चतुष्पाद कल्पना फलम ये चार पाद कल्पना इसलिए करते हैं कि अलग अलग हमको लय करने के लिए पर्यावसान युगा जो तो है उनको करना तो कर नहीं पाएगा प्रथम युवा नहीं कर पाएगा अर्थात कहते हैं ना जी जो साइकिल चढ़ना पहले सीखता है वो एक ही साथ जो एक्सपर्ट हो गया वो युवा जैसा कर पाएगा जो सीखने वाला वो कर पाएगा नहीं।, नहीं कर पाएगा वो तो पहले देखेगा वो पेडल ठो किधर है उसके ऊपर पाँव को पहले रखेगा आगे फिर दूसरा कैसे उठाना पड़ेगा वो अर्थात अभ्यास नहीं है जिसका अभ्यास है वो आंख बंद करेगा सीधा समाधि में जाएगा और हम लोग क्या आंख बंद करने के बाद ये विचार चलेगा फिर उसको थोड़ा आप उद्यम लगाएंगे तो फिर विचार बंद होगा उसके बाद जाएगा जिसको समाधि अनुभव हो जाएगा उसके लिए और कारण नहीं रहेगा मतलब वो तो हमेशा जानेगा कि वो कारण नहीं है किन्तु ये अभ्यास जितने जितने होगा आगे चलेगा और अभ्यास भी होगा अर्थात स्थूल को जो लय करेंगे सूक्ष्म में सूक्ष्म का भी अर्थात अभ्यास खूब अधिक आवश्यक होगा जब सूक्ष्म में स्थिति दृढ़ नहीं होगा आप कारण को जान ही पाएंगे क्यों वो सूक्ष्म में जब आप चलते होंगे ना बाहर बाहर स्थूल कार्य करेगा अर्थात इंद्रिय सब तुरंत बाहर चलने लगेंगे अब थोड़ा विचार आरम्भ करें इंद्रिय बाहर चलेगा जैसे इंद्रिय बाहर चलेगा मन उसके साथ चला गया तो अर्थात ये स्थूल के रहित होकर के सूक्ष्म का भी अभ्यास पहले दृढ़ करना पड़ेगा उसके आगे फिर आप जाएंगे कारण अवस्था में और फिर वेदांत तो जब अधिक श्रवण करता है वो कारण अवस्था को और उसको मिलेगा नहीं वो सूक्ष्म जब बंद हो जाएगा वो सीधा जाने जाके अच्छा हम ये स्थिति में आ गए तो उसको और कारण अवस्था मिलेगा नहीं कारण अवस्था की सुसुप्ति तो उस अवस्था में तो कुछ होगा ही नहीं वो अवस्था उसको आएगा नहीं अर्थात मनो बंद हो जाएगा विषयाकार वृत्ति नहीं होगा और सीधा भ्रमाकार वृत्ति में आ जाएगा ठीक है ओम इसमें है Ura, ना यहाँ पे जो दिया है वो कल का पार्ट में था जी सत्र पृष्ठ मनोबुदियों मनोबुदियों से मनस त्र बुद्धिंद्रिया मनसो बुद्धेश प्रसिद्ध उपलब्ध करना बुद्धिन्द्रिया और, और मनसोष बुद्धे ये तीन भोगे पांच ज्ञानेन्द्रीय मनो और बुद्धि ये उपलब्ध कर ज्ञान के लिए ये जो सात हो गए ज्ञानेन्द्रिय पांच बुद्धि ये ज्ञान के लिए करण है ये प्रसिद्ध है सबको जानते है कर्मेन्द्रिया बदनाद कर्म ही करण तो जो कर्मेन्द्रिय है वो कर्मों में कर्ण होगी प्राणादीना पुनर् उभयत्र पारंपरियण करण परंपरा से प्राण करण होगा क्यों तेसु सत्सु एवं ज्ञान कर्म उत्पत्ति है प्राण अगर रहेगा तो भी जाकर के ज्ञान अथवा कर्म होगा क्योंकि प्राण रहने से ही इंद्रिय कार्य करेंगे इंद्रिय कार्य करेंगे तब तो भी कर्म होगा असत सूच अनुभव करते प्राण अगर नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा कर्म भी नहीं हो पाएगा इंद्रिय कार्य करें नहीं करेंगे मन बुद्धि भी कार्य नहीं करेंगे मनोबुद्धि सर्वत्र साधारण करण कम मनोबुद्धि सर्वत्र सर्वत्र था दस इंद्रियों के पीछे ये साधारण करण है अहंकार से अभी प्राणाधि बैव कर्णत्म अहंकार भी परण क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे उसका पीछे अहम रहेगा वो साक्ष्य सामने नहीं तो इंद्रिय कार्य करेंगे मन बुद्धि कार्य करेंगे किंतु सबके पीछे अहंकार रहे जैसे प्राण नहीं रहने से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा इसी प्रकार के अहम नहीं रहने से भी कोई भी कार्य नहीं रह पाएगा सुश्रुति से जब उठेंगे पहले अहम आ जाएगा अभी अहम नीचे रहेगा उसके ऊपर मनोबुद्धि इंद्रिय सब कार्य को नहीं जहाँ अहम नहीं है वहाँ कोई कार्य नहीं है क्योंकि अहम तो प्रथम अध्यास न तो इसलिए वो तो सर्वदा रहेगा ही रहेगा रहे रहे। किंतु साक्षात नहीं होगा केवल अहम में कोई कार्य नहीं होता वो तो अस्मिता समाधि अहम कोई कार्य नहीं है आगे जब बुद्धि मन इंद्रिय कार्य करेंगे इसलिए अहंकार कभी प्रत्यक्ष किसी के प्रति करण नहीं बन रह है परम्परे जैसे प्राण किसी के प्रति प्रत्यक्ष करण नहीं बन है परम्परा से करण इसी प्रकार ही अहंकार भी सर्वत्र करण थे अहंकार और प्राण को है अहंकार को भी प्राण क्या अहंकार को भी अहंकार मतलब अहंकार क्या है अंतःकरण का कर्त रूपा वृत्ति उसमें प्रतिबिंबित चीदावास है इसको मिला करके अहंकार कहा जाएगा तो ये अंतःकरण का वृत्ति अर्थात आरंभ होगा नो प्राण चाहिए प्राण नहीं होने से तो अहंकार का भी प्राणादि बद जैसे प्राण कारण हुआ इसलिए अहंकार भी परम्परया कर चित्त चित्त को भी आप कर्ण कूटी में डाले क्योंकि एक है चित्त कैसे कारण हुआ कहते हैं चैतन्य आभास उदय करण तो ये चित्त कैसे चैतन्य का आभास करेगा बुद्धि की मन की जो वृत्ति होती है अथवा अहंकार जो वृत्ति हुआ उसमें चैतन्य का आवास रहेगा चित्त तो एक उससे कैसे आपका चैतन्य कैसे होगा उसमें इसलिए चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं स्मरणात्मक चैतन्य आभास उदय अर्थात स्मरणात्मक वृत्त चैतन्य आभाष स्मरणात्मक वृत्त अर्थात संस्कार मन भी कार्य नहीं कर रहा है बुद्धि भी कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मन और बुद्धि काम नहीं कर रहे हैं केवल संस्कार और जन्य वृति ये क्या है कहेंगे मन तब हम कहते हैं जब संकल्प विकल्प करता है जाऊंगा नहीं जाऊंगा इस वृति को मनोवृत्ति कहा जाएगा नहीं जाऊंगा ये इस वृत्ति को कहेंगे बुद्धिवृत्ति हो गया मैंने निर्णय किया अहंकार वृत्ति हो गया किंतु इसी प्रकार की नहीं है खाली कुछ प्राचीन पदार्थ का स्मरण हो रहा रहे हैं देखा था उसके पास वो नाव जा रहा था और यहाँ ना कोई संकल्प विकल्प है ना कोई अहंकार है ना कोई निश्चय है इसी प्रकार की जो केवल संस्कार जन्य वृत्ति हुआ उसमें भी चिदाभस होगा वृत्ति मात्र का चिदाभस उसको स्मरण कर जाएगा तो यहाँ ये चिदाभस उदय के लिए चित्त यहाँ हो गया चित्त से चित्त में संस्कार है संस्कार संस्कारजन्य वृत्ति हुआ वृत्ति में चिदावास हुआ, तो इसी इसी के लिए करण हो गया तो सभी को तो करणी में डालने के लिए। अर्थात चित्त के द्वारा भी कुछ कार्य होना चाहिए नहीं तो उसको करण कैसा बनाएंगे कहेंगे चिदाभस का उदय करता है कैसा करता है कहते संस्कार है उसमें संस्कार से वृद्धि होती है संस्कार जन्य वृत्ति में जो चिदाभाष का उदय हुआ वो चिदाभाष उदय के लिए संस्कार कारण है संस्कार से वृद्धि हुआ संस्कार कहाँ है चित्त में है इसलिए चित्त कारण हो इस प्रकार की हित हो गए कारण अंतकरण में प्रतिबिंब ऐसे जब कहेंगे तो अंत करण वृत्ति ऐसा वृत्ति में प्रतिबिंब केवल अंतकरण तो में प्रतिबिंब है वहां पर कुल लेते चारण अंतकरण का किस प्रकार वृत्ति हो रहा है अच्छा जैसे पटन नदी पर्वत स्मरण कर रहा है यह हो गया उसका स्मरणात्मक वृत्ति निश्चय करेगा तो बुद्धि करे संकल्प करेगा संकल्प विकल्प करेगा तो मानो हम इस प्रकार अहम आदमी का ये अहंकार यदि किसी वस्तु का जल हो रहा है घट है तो वो बुद्धि वहां कार्य कर रहा है तो परमाण वृत्ति है हाँ बुद्धिवृत्ति हो जो भी निश्चय करता है ना अयम तो घटक इस प्रकार निश्चय करता है जहाँ संशय करता है कि घट है पट है कि मन काम करता है विकल्प करता है मन कार्य करता है तो चितावासोदय में वो भी चितावा हो होगा सभी वृत्ति में होगा तो केवल चित्त के लिए क्यों बताते हैं क्योंकि अन्यों के लिए अन्य कार्य है जो कि हमको साक्षात ग्रहण हो जाता है चित्त का कोई कार्य दिखता नहीं है उसको कैसे करना कहेंगे इसलिए उसके लिए विशेष दिखाया है सभी में है चिता वसुदय सब सभी में है किन्तु जब अन्यों के पास हमको और आराम से ग्रहण होने का कार्य है तो वो कठिन ग्रहण उपाय क्यों दिखाएंगे इनके द्वारा मन के द्वारा बुद्धि वृत्ति होती है बुद्धि के द्वारा बुद्धि बुद्धिवृत्ति होती है सभी इंद्रियों के प्रति कारण मनोबुद्धि ग्रहण करते हैं मनो नहीं है बुद्धि नहीं है तो कहा का कार्य करेंगे इनका आराम से ग्रहण हो जाता है चित्तों का करण दिखाने के लिए कितना कठिन रास्ता जाना पड़ता है तो ये कठिन रास्ता क्यों दिखा क्योंकि चिताभाष उदय ये तो शास्त्र संस्कार होने पर ही लोग समझेंगे किंतु मन इंद्रियों के पीछे रह करके काम करवाता है ये तो कोई भी लोग भी समझ जाएगा मन नहीं ये तो इंद्रिय कार्य नहीं करता तो समझ जाएगा न्याय में एक पंक्ति कहते हैं संभवती लघु गुरु तथा बाबा जहाँ लघु उपाय संभव है गुरु को क्यों लेना है तो क्रम भी ऐसे ऐसा कोई तो बात नहीं है पर संकल्प हो तो होता नहीं एक ही कहीं थोड़ा कठिन चीज है संकल्प विकल्प होता नहीं तो एक ही बात निश्चय करेंगे सीधा बुद्धिवृत्ति होगी किंतु अहंकार सभी के पिछड़ा रहेगा चाहे मनोवृत्ति हो चाहे बुद्धिवृत्ति हो चाहे स्मरण हो तो सबके पीछे जहाँ जहाँ ये विचार आएगा चतुष्टय का तो ऐसे क्रम ही बताया गया ऐसा क्यों क्योंकि जब सामान्य ऐसे होता है हम निश्चय करने से पहले छोटा चीज घंटी लगे ना भूल जाना ही है इसमें संकल्प विकल्प नहीं होता है कि अच्छा, जाना है नहीं जाना है ये होता है उसके बाद निर्णय होता है तो जब संकल्प विकल्प के बाद कहीं एक जागह में निर्णय होता है अन्यत्र अन्यत्रि तो संकल् विकल्प के बिना निर्णय हुआ तो मानना पड़ेगा कि नहीं नहीं संकल्प विकल्प यह हुआ नहीं किंतु तो भी होगा ये पूर्व में है इसी क्रम से सर्वदा होगा कभी क्रम होगा तो इसी क्रम से होगा पहले मोहनमुद्धि चिंता के साथ मनोबुद्धि के साथ संबंध नहीं हो तो केवल स्मरण करो काले